भले ही विक्रांत तो और नैना अब एक दूसरे को बे मोहब्बत करने लगे थे लेकिन फिर भी अभी तक विक्रांत को नैना की फैमिली के बारे में कोई आइडिया नहीं था उसे तो ये भी नहीं पता था कि नैना एग्जैक्टली exactly कहाँ से बिलोंग करती है वो मुंबई से ही है या किसी और शहर से जब भी उन दोनों के बीच इस बारे में बात होती तो नैना हमेशा टॉपिक चेंज कर देती थी विक्रांत ने कई बार नैना से इस बारे में जानने की कोशिश भी की थी लेकिन नैना शायद उससे कुछ छुपाने की कोशिश करती थी अब जबकि नैना विक्रांत के घर वालों से मिल चुकी थी तो ऐसे में विक्रांत नैना के पेरेंट्स से मिलना चाहता था लेकिन फिर बाद में विक्रांत को लगा कि शायद हो सकता है कि नैना की माँ काफी बड़ी अधिकारी है और उसके पिता भी काफी अमीर आदमी हूँ ऐसे में वो विक्रांत को अभी उनसे नहीं मिलवाना चाह रही हो ये सोचकर विक्रांत भी कभी नैना से इस बारे में ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता था आज की सुबह जब विक्रांत की नींद खुली तो उसने देखा की नैना कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी साथ ही वो अपना बैग भी रेडी कर रही थी ऐसा लग रहा था कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही थी हे कहा जा रही हो तुम बैग भी पैक कर लिया बताया नहीं विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा अरे वो मैं अपने घर जा रही हूँ मतलब अपनी माँ के पास हफ्ते के लिए जा रही हूँ आ जाऊंगी फिर क्या अच्छा तुमने बताया नहीं लेकिन विक्रांत ने थोड़ा चौंकते हुए कहा अभी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे देता हूँ अच्छा रहेगा ना मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लूंगा विक्रांत ने नैना को गले में हाथ डालते हुए कहा नहीं अभी नहीं टाइम आने पर मिल लेना नहरा ने विक्रांत के गालों को नोचते हुए कहा क्या मतलब तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना क्यों नहीं चाहती ओ, मैं समझ गया विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तुम इसलिए नहीं मिलवाना चाहती ना क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं आऊंगा तुम मुझे कम पैसे वाला आदमी समझती हो तुम्हारी फैमिली के स्टेटस के अनुसार मैं फिट नहीं बैठूंगा ना इस वक्त कमरे में टीवी चल रहा था और बैकग्राउंड में टीवी का साउंड सुनाई दे रहा था ओह हो क्या बकवास कर रहे हो तुम नैना विक्रांत को समझाते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं है अगर मैं तुम्हें पसंद करती हूं, तो फिर मेरे पेरेंट्स को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस अभी तुम समझ नहीं रहे हो तुम्हें कुछ पता नहीं है ना? राइट टाइम आने दो मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा नैना ने कहा इस बीच टीवी की आवाज काफी तेज हो चुकी थी और विक्रांत का ध्यान नैना की बातों से हटकर टीवी पर लग चुका था नैना भी टीवी पर चल रही न्यूज देखने लगी ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी खबर मिली है कि आर्थर रोड जेल का एक कैदी पुलिस गार्ड्स को चकमा देकर फरार हो गया घटना आज सुबह तड़के तीन बजे की है ये कैदी एम्बुलेंस से भागा है। बताया जा रहा है कि बीती रात को इस कैदी की तबीयत खराब हो गई थी और इलाज के लिए इसे आर्थर रोड जेल से सिटी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कैदी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस में तीन पुलिस भी सवार थे लेकिन बीच रास्ते में ही मौका पाकर कैदी ने पुलिस वालों को चकमा दिया और फरार हो गया इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई के आर्थर रोड जेल ऐसी यहाँ एक कैदी जेल ऐसी फरार हो गया हम आपको टीवी स्क्रीन पर उस कैदी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अगर आपको कहीं भी ये शख्स नजर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। ये पक्का किसी ने सपोर्ट किया है इसका तभी भाग पाया है ये विक्रांत ने टीवी की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत इतनी जल्दी बात के टॉपिक को बदल देगा इस चीज की नैना को उम्मीद नहीं थी जब से जेल में था नहीं मतलब विक्रांत ने बात घुमाते हुए कहा मैं जब प्रिजन क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहा था तब मुझे पता चला था कि अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो फिर निश्चित रूप से कोई ना कोई बाहर होता है जो उसे सपोर्ट कर रहा होता है जेल तोड़कर भागना बड़ी बात नहीं होती बड़ी बात ये होती है कि जेल तोड़कर भागने के बाद पुलिस के पकड़ में आने से बचे रहना अच्छा नैना विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तो फिर तुम कैसे बचे पुलिस के पकड़ ऐसी अरे मतलब बाहर आपको कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए तभी तो आप जेल ऐसी अब बाहर अगर कहीं सेफ रहने का और खाने का ठिकाना ही नहीं रहेगा तो फिर आदमी जेल से भागकर करेगा क्या इससे अच्छा तो फिर वो जेल में ही पड़ा रहे कम से कम वहाँ उसे आराम से खाने को तो मिल रहा है ना? वैसे नहीं ना इस साल काफी अजीब से केस फटाफट देखने को मिल रहे हैं ना? अभी वो बैंक रॉबरी वाला केस हुआ और अब ये जेल से भागने का पता नहीं क्या होगा हमारा ओह तुम चिंता मत करो समझे ये हमारे ब्रांच का केस नहीं है ये आर्थर रोड थाने का है तुम बड़े डिटेक्टिव न बनो नैना ने, ने विक्रांत को समझाते हुए कहा अच्छा तुम्हें यह केस थोड़ा अलग नहीं लगता शर्त लगाओगे मेरे साथ कैसी शर्त वही की पुलिस दस दिन के भीतर इस कैदी को नहीं पकड़ पाएगी और अगर ये मैं ये शर्त जीत गया तो फिर विक्रांत ने कहा नैना इस वक्त अपने मेकअप में लगी हुई थी वो विक्रांत की बातों की तरफ ध्यान ज्यादा नहीं दे रही थी विक्रांत ने नैना का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा बेबी अगर मैं ये शर्त जीत गया तो फिर मैं तुम्हारी पसंद का एक गिफ्ट खरीदूंगा और इसे अपनी सासू के हाथ में ले जाकर खुद रखूंगा बोलो ठीक रहेगा ना नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है उन्हें कुछ नहीं चाहिए तुम ज्यादा सोचो मत मैं टाइम आने आरोप तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी ओके नैना ने कहा अच्छा मैं चलती हूँ तुम ध्यान रखना अपना नैना विक्रांत को अपनी बाहों में लेते हुए कहा hm, तुम भी और फोन करते रहना डेली समझी आई मिस यू विक्रांत ने नैना को खुद से चिपकाते हुए कहा और फिर उसने नैना को विदा कर दिया नैना अपनी व्हाइट पेजरों लेकर वहाँ से निकल गयी जबकि उसने अपनी लैंड रोवर को यही विक्रांत के लिए छोड़ दिया विक्रांत तब तक नैना की गाड़ी को देखता रहा जब तक की वो उसकी आँखों के सामने ऐसी ओझल नहीं हो गयी पिछले काफी दिनों से विक्रांत नैना के साथ ही रह रहा था ऐसे में आज उसके अचानक से चले जाने के बाद वो काफी इमोशनल हो रहा था विक्रांत को इस बात का थोड़ा मलाल भी था कि नैना ने उसे अपने घर के बारे में और पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया था विक्रांत को अभी तक ये भी नहीं पता था की आखिर नैना का घर मुंबई में ही है या कहीं दूसरे शहर में वैसे अगर विक्रांत चाहता तो एक पल में ही नैना के घर का पता लगा सकता था उसे ज्यादा कुछ नहीं करना था बस अपने ट्रेकिंग डिवाइस को नैना के ऊपर फिट करना था लेकिन विक्रांत भला नैना के साथ ऐसा कैसे कर सकता था नैना उसे अभी तक अपने घरवालों के बारे में कुछ नहीं बताया तो हो सकता है इसके पीछे कुछ वजह होगी सही टाइम आने पर नैना खुद ही विक्रांत को इस बारे में बता देगी सोचकर विक्रांत वैसे तो अभी विक्रांत को अपने कुत्ते शहलों के साथ जॉगिंग के लिए जाना था लेकिन विक्रांत को अभी कुछ काम करना था ऐसे में उसने आज जोगिंग पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया बल्कि वो सीधे अपने कमरे में पहुंचकर सिगरेट जला लिया दरअसल विक्रांत अभी अपने के के सिगरेट का एक कष ली तुरंत कोडवर्ड मिल चुका था आज विक्रांत के कोडवर्ड में पहाड़ और आग शब्द मिला हुआ था पहाड़ का मतलब काम से था और आग का मतलब दोस्त से था यानी की आज विक्रांत को कोई नया पुराना दोस्त मिलने वाला था खैर विक्रांत का ज्यादा इंटरेस्ट तो डुप्लीकेट टास्क पर था और उसके लोकेशन को जानने के लिए उसे बस इस पहली के अंकों को मिलाकर किताब में देखना था जब विक्रांत ने आज के पहले के अंकों के माध्यम से आज के एडवेंचर का लोकेशन पता किया तो एक बार के लिए विक्रांत चौंक उठा दरअसल आज के एडवेंचर का लोकेशन उसके घर से महज 40 मीटर की दूरी पर था और ये एडवेंचर सुबह के सात पर होने वाला था विक्रांत ने तुरंत घड़ी में वक्त देखा तो इस वक्त सात मिनट हो रहे थे यानी की अगले चार मिनट में ही ये एडवेंचर होने वाला था ऐसे में विक्रांत ने फुर्ती दिखाते हुए अपना कपड़ा पहना और फिर तेजी से सीढ़ी उतरते हुए नीचे सड़क की तरफ भागा अभी वो घर से निकला ही था कि उसने देखा कि एक चोर किसी बूढ़ी औरत का पर्स छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था विक्रांत ने फुर्ती दिखाते हुए उस चोर को दबोच लिया और उसे एक दो थप्पड़ लगाते हुए लोकल पुलिस के हवाले कर दिया हालांकि उस बूढ़ी औरत के पर्स में ज्यादा पैसे तो नहीं थे लेकिन फिर भी हो सकता था की पर्स चोरी होने के बाद उसे हार्ट अटैक आ जाता ऐसे में विक्रांत ने एक तरह से उस औरत की जान बचाई थी विक्रांत को जब एहसास हुआ कि उसका आज का एडवेंचर यही था तो एक बार के लिए उसने अपना सिर पकड़ लिया लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शायद अदृश्य शक्ति उससे इस तरह के एडवेंचर करवाकर उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व में सुधार करना चाहती हो अदृश्य शक्ति विक्रांत को एक होनहार पुलिस ऑफिसर बनाने के साथ ही एक अच्छा इंसान भी बनाना चाहती हो और हो सकता है की आगे चल उसे इन सभी अच्छे कर्मियों का कुछ फल मिले इसी सोच के साथ विक्रांत लगातार इस तरह के छोटे छोटे एडवेंचर को करता रहता था यहाँ से लौटने के बाद विक्रांत के ऑफिस जाने का वक्त हो गया था वो फटाफट -फड़ तैयार हुआ और फिर रास्ते में ही किसी रेस्टोरेंट पर ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस पहुंच गया आजकल पुलिस स्टेशन में भी ज्यादा काम नहीं था ऊपर से नैना भी इस वक्त विक्रांत के साथ नहीं थी ऐसे में वो काफी बोर हो रहा था अभी वो ऑफिस में बैठा हुआ था दिन के साढ़े ग्यारह बच्चों के तभी ऑफिस के दो पुलिस वाले एक आदमी को लेकर ऑफिस के अंदर आए सर एक पुलिस ऑफिसर ने अंदर घुसते कहा साहब कह रहे है की इन्हे आपसे कुछ जरूरी काम है कुछ कहना चाहते है आपसे किसी केस के बारे में कोई खास सबूत देने की बात कर रहे हैं बताइए साहब को जो भी कहना है पुलिस वाले ने फिर उस आदमी को इशारा करते हुए कहा यह सुनकर यहाँ बैठे सभी पुलिस वाले बड़ी उत्सुकता से उस आदमी की तरफ देखने लग गए सभी ये जानने के उत्सुक हो रहे थे कि आखिर ये आदमी क्या सबूत देने वाला और किस केस के बारे में बात करने वाला है क्यूँकी चेतन ऑफिस के बीचों बीच बैठे हुए थे और ये बिल्कुल उस आदमी के बगल में थे ऐसे में वो तुरंत ही उस आदमी की तरफ देख बोल पड़े क्या बात है बताओ मुझे क्या कहना है अचानक से वो आदमी ऑफिस के बीचोंबीच आकर खड़ा हो गया और फिर चिल्लाते हुए कहने लगा मैंने मारा है उसे